नमस्कार मित्रों आज का जो वीडियो है वो FDI in defence के ऊपर है तो मेरे दूसरे वीडियो थे FDI के ऊपर जिसमें मैंने FDI का विरोध किया था और कैसे FDI हम कम कर सकते हैं वो भी बताया था कि भारत में ज्यूरी सिस्टम लाकर ज्यूरी सिस्टम लाएंगे तो इससे हमारे जो छोटे उद्योग धंधे हैं उनकी एफिशिएंसी बढ और उससे automatically हमारी FDI की जरूवत खतम हो जाएगी तो और FDI in defense अभी जो government ने decision लिया कि defense यानि weapon manufacturing के area में FDI allow करेंगे और दूसरा एक decision लिया जिसके उपर मैं कभी detail में दूसरा वीडियो बनूँगा वो है FDI in telecom telecom में भी FDI शुरू किया था 23% से 24% से उसके बाद � 51% 74% अरब 100% कर दिया तो टेलीकॉम का FDI है वो भी बहुत नुकसान करता है क्योंकि जो विदेशी फोन कंपनी है एक तो उसको स्पाइंग यानी जासूसी करने का एकदम आसान मौका मिल गया वो टेलीफोन कॉल की आवाज सुने ना सुने लेकिन कौन कौन आदमी किसको फोन करता है कब फोन करता है कितनी देर उसने बा� अभी जो mobile phone है वो location tracking का भी काम करता है कि मैं अभी एमदाबाद में हूँ एमदाबाद में तो किसके एरियाओं में हूँ तो वो सारी information अब automatically CIE के पास पहुंच जाएगी तो इससे espionage को भी नुकसान हुआ और plus जो foreign telecom company है वो युद्ध के time पे country को blackmail कर स टेलीकॉम पर जो एफडीआई उसपे भी नुकसान होगा पर सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा वो डिफेंस एफडीआई से डिफेंस एफडीआई से क्या होगा कि जो अमेरिका की कंपनी आएगी भारत में हथियारों का उत्पादन करने के लिए अमेरिका की, ब्रिटेन की, फ्रांस की वगैरह जरूरी नहीं है कि वो मास प्रोडक्शन करे ये जो तर्क しかし、5年間、何が日本のディフェンスの manufacturing を受け取るかを受け取るかを受け取るかを受け取るかを受け取るかを受け取るかを受け取るかを受け取るかを受け取るかを受け取るかを受け取るかを受け取るかを受け取るかを受け取るかを受け取るかを受け取るかを受け取るかを受け取るかを受け取るかを受け取るかを受け取るかを受け取るかを受け取るかを受け取るかを受け取るかを受け取るかを受け取るかを受け取るかを受け取るかを受け取るかを受け取るかを受け取るか パパスベッデギ company とヤンペ、スパー a n c t u r i n g アチャーコアウトパーン、サプキュッバンドジャガー。アッ、ウンコー、カハオギ、パンシャジタンカウトパーン、カウトパーン、カウトパーン、カウトパーン、カウトパーン、カウトパーン、カウトパーン、カウトパーン、ーン、カウトパーン、カウトパーン、カウトパーン、カウトパーン、カウトパーン、カウトパーン、カウトパーン、カウトパーン、カウトパーン、カ जितने भी अठ्यार विदेशी कमपनिया देती है या तो विदेशी कमपनिया भारत में आके बनाएगी हर एक अठ्यार में kill switch आएगा. Kill switch क्या होता है आप google करना? Kill switch weapon इसके उपर google करना और दूसरा trojan और weapons इसके उपर भी आप google करना. इसमें एक example आपको मिलेगा Syria एक ロシアの新しい radar は、ロシアやフランスの新しいのを持ってきて、ロシアの新しいのを持ってきて、ロシアのーしいのを持ってきて、ロシアの新しいのを持ってきて、ロシアの新しいのを持ってきて、ロシアの新しいきて、ロシアの新しいのを持ってきて、ロシアしいのを持ってきて、ロシアの新しいのを持ってきて、ロシしいのを持ってきて、ロの新しいのを持の新しいのっての新しいのしいしい カメラのキルスウィッチのようなものを持っていないというのも、ね、radar を持っていないというのもあるというのもあるというのもあるというのもあるというのもあるというのもあるというのもあるというのもあるというのもあるというのもあるというのもあるというのもあるというのもあるというのもあるというのもあるというのもあるというのもあるというのもあるというのもあるというのもあるというのもあるというのもあるというのもあるというのもあるというのもあるというのもあるというのもあるというのもあるというのもあるというのもあるというのもあるというの तो यह जो FDI के जो weapon manufacturing company आएगी वो हर एक equipment में kill switch डालेगी और kill switch को ढूंड़ना ना मुम्किन होता है यह बड़े 30 मार खाबने गुमते हैं कि भाई उसको पूरा reverse engineer करके reverse test करके देख लेंगे कि कहीं kill switch है या नहीं एक बार hardware में एक बार electronic circuit में kill switch चला जाए उसके बाद उसको ढूंडना practically नामुम्किन होता है ये defense department ने भी admit किया था कि यदि कोई chip level का hardware trojan रख देता है chip के अंदर यदि कोई hardware trojan रख देता है तो एक बाद trojan रखने के बाद वो ढूंडना impossible हो जाता है इसलिए अमरीका ने defense department ने एक decision लिया है कि जिस Foundry में, जिस Company में Defense Department के लिए weapon में काम आने वाला chip बन रहा है, weapon में काम आने वाला PCB बन रहा है वहां का वहां पे Defense Department का supervision होगा और उसका जो staff है, फिर staff में जाड़ू पोछा करने वाला हो या फिर top-nosed scientist engineer हो recruitment से पहले Defense Department उसका interview लेगी उसका lie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 एफडीआई की शर्त क्या होती है कि इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहा है उसमें से उसने जितना प्रॉफिट किया यदि वो प्रॉफिट देश के बाहर ले जाना चाहे तो सिर्फ उसको टैक्स भरना पड़ता यदि वो देश के अंदर रखे तो टैक्स नहीं भरना पड़ता तो उससे भी नुकसान क्या होगा कि जो लोकल इंडियन आदमी है तो उसके चीजें सस्ती होगी और जब उसने एक बार लोकल आदमी को खदेड़ दिया कंपटीशन में से, उसके बाद वो अपना प्रॉफिट बढ़ा लेगा, अब वो कहेगा कि मुझे कंट्री के बाहर प्रॉफिट ले जाना पड़ा है, तो डॉलर देना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली रुपये का दाम जो वैसे ही सौ रुपया और सौ रुपया होने वा� कैपेसिटी उनमें आ जाएगी और उसके बाद वो कंडीशन भी रख सकते हैं कि भाई ये पूरा एक इलाका हमको ऐसा चाहिए कि जहाँ पे जो कि अमेरिका की गवर्नमेंट के अंडर में आता हो कि मान लो पूरा पोर्ट है समुद्र के किनारे कोई इलाका है उन्होंने बोला कि भाई ये पूरा इलाका हमें चाहिए कि जो कि जहाँ पे भार どうしてもパキスタンは何を言うとい1つの FDI は何を言うかというと、FDI は何を言にかというと、何を言うかというと、何を言うかというと、何を言うかというと、何を言うかというと、何を言うかというと、何を言うかというと、何を言うかというと、何を言うかというと、何を言うかというと、何を言うかというと、何を言うかというと、何を言うかというと、何を言うかというと、何をを言うかというと、何を言うかというと、何を言うかとい 日本のファはタープレーのファイタープレーのファイタープレーのファイタープのファイタープレーのファイタープレーのファイタープレーのファイタープレーのファイタープレーのファイタープレーのファイタープレーのファイタープレーのファイタープレーのファイタープレーファイタープレーのファイタープレーのファイタープレーのファイタープレーのファイタープレーのファイタープレーのファイタープレーのファイタープレーのファイタープレーのファタープレーのファイタープレーのファイタープレー काफी टाइम पहले कहा था कि हथियारों का उत्पादन सिर्फ भारत में नहीं होना चाहिए वो भारतीयों के द्वारा होना चाहिए यानी कि चिप से लेके PCB से लेके किल सुई नोक लेके एक-एक चीज है वो made in India होनी चाहिए वो high tech हो या low tech हो अब आखिर राउंड में क्या होता है FDI का नतीजा कि जो विदेशी कंपनियां हैं उनका ये म वो होता है जो जिस देश में वो जाते हैं वो अफ्रीका हो या भारत हो या थाईलैंड हो या फिलीपींस हो या साउथ कोरिया हो वहाँ के धर्मों को खत्म करना और उसकी जगह ईसाई धर्म लाना जो काम उन्होंने सब मल्टीनेशनल कंपनियों ने साउथ कोरिया में किया साउथ कोरिया में मल्टीनेशनल कंपनियों की एंट्री हुई 196 1980年に <1980 S 1>、クリスチャン 8% が 3% 4,。1980年に、最高の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の1980国の国のがの国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国のの国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国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 इकोनॉमी में से वो कंपलीटली वॉश आउट हो गए हैं, गवर्नमेंट में से वॉश आउट हो गए हैं, वहाँ पे उनका जो मंत्रिमंडल है, वहाँ पे अभी एक बुद्धिस्ट प्रेसिडेंट आया, वरना पिछले 20 साल से उनके प्रेसिडेंट बुद्धिस्ट होते थे, इससे पहले का जो प्रेसिडेंट था, क्रिश्चियन होते थे, इससे पहले का जो प्र しかし、私たちは全ての人たちが大好きな人たちが大好きな人たちが大好きな人たちが大好きな人たちが大好きな人たちが大好きな人たちが大好きな人たちが大好きな人たちが大好きな人たちが大好きな人たちが大好きな人たちが大好きな人たちが大好きな人たちが大好きな人たちが大好きな人たちが大好きな人たちが大好きな人たちが大好きな人たちが大好きな人たちが大好きな人たちが大好きな人たちが大好きな人たちが大好きな人たちが大好きな人たちが大好きな人たちが大好きな人たちが大好 मेकिंग एफडीआई है वो और खराब कर देगी। वास्तव में देखो तो हमारे हथियारों का उत्पादन बढ़ा क्यों नहीं? क्योंकि ये जितनी विदेशी कंपनी आई थी, कोका कोला से लेके हाथ से लेके सारी कंपनियां, इन कंपनियों नहीं हमारे मंत्रियों को अफसरों को न्यायाधीशों को घुस देके ऐसी पॉलिसी बनवाई कि हमारे और यदि कोई हथियारों का उत्पादन को बनाने करने की कोशिश करता है कोई मिनिस्टर या कोई अधिकारी तो ज्यूडिशरी के द्वारा उसको फिट कर देंगे या तो किसी और मिनिस्टर को पैसे दे कर उसका ट्रांसफर कर देंगे या तो उसको कोने में घर से धकेल देंगे यानी कि जो पिछले 20 साल में मल्टीनेशनल कंपनियों ने ज और हम वेपन मनुफैक्चरिंग नौके बराबर कर रहे हैं। एक हंड्रेड राइफल भी इंपोर्ट हो रही है। कहने के लिए जो हमारा भ्रमोस मिसाइल है मेड इन इंडिया उसका कोर भी मेड इन रूसीया है। ये टैंक है अर्जुन टैंक है वो अभी तक पचास टैंक भी नहीं बने अर्जुन टैंक। मिलिट्री में जितने भी टै 日本と日本と日本の2つのファイタープレーで、この 8L344444444444444444444444444444444444444 です。 BJP のサポートは何が起きているのか何がか何が起きていかというのは、uh, nah nah、Times of India は t of i i は Times of India は Times n は Times of India は Times of India は Times of India は Times o a は TV チャンネルです。Times Now は Times of India は Times of i n i a は Times of India t m i n i a は t m o i n i a t i e i n Times o i i a t i o n a t e s of i i a i m i n i a もう一つのチャンネルは s então, o inhos, so, n y t のチャンネルです。そしニースチャンネルは、のースチャンネルは、このニュースチャンネルは、このニュースチャンネルは、このニュースチャンネルは、このニュースチャンネルは、このニュースチャンネルは、このニュースチャンネルは、このニュースチャンネルは、このニュースチャンネルは、このニュースチャンネは、このニュースチャンネルは、このニュースチャンネルは、このースチャンネルは、このニュースチャンのニュースチャンネンネルは、こンスチャンースチャンネ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 और अरविंद गांधी ने भी सपोर्ट कर दिया एफडीआई इन ये डिफेंस को तो इसमें हम किसी पॉलिटिशियन से उम्मीद मत रखे अभी जो मेनस्ट्रीम पॉलिटिशियन है क्योंकि वो मीडिया पे इतने डिपेंडेंट है वो प्रैक्टिकली मीडिया पे और सारा उनका पब्लिसिटी कैंपेन आज पेड मीडिया चला रहा है और पेड मीडिया है व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 ゲージョ Petroleum は、ウスカ Budget、ウスキ Revenue、Gujrat g o v e ダブルオギ。Yea, Jo Oil Company, Rockefeller c a n t e i o n は、ウス Oil Company oka, a total revenue, Gujratke Budget, up to Indiake Budget sejadaoga, or Unka the Profit of Urujratke Budget sejadaoga. Isla p t i c जितना कि रॉकफेलर और रॉसचाइल्ड और ये सब लोग दे रहे हैं इसलिए मीडिया है वो अंत में रॉकफेलर रॉसचाइल्ड अमेरिका के जो अमीर हैं उन्हीं की बात कहेगी इसलिए किसी इंडियन पॉलिटिशियन की ये कहने की हिम्मत नहीं होगी कि वो डिफेंस के एफडीआई का विरोध करे अब हम क्या कर सकते हैं इसमें एक्� 1960年の AK74 の AK74 の AK47 の AK47 の r i f l はロマニアで1960年の Rope はローピッの r i f は AK47 の AK47 の1 9 4 7の AK47 の AK47 の AK47 の AK47 の AK47 の AK47 の AK47 の AK47 の AK47 の AK47 の AK47 の AK47 の AK47 の AK47 の AK47 の AK47 の AK47 の a k 7の AK47 の AK47 の7の a k 7 7 7 7 7 7 アーゲルのインサのインサのインサースのインサースのインサースのインサースのインサースのインサースのインサースのインサースのインサースのインサースのインースのインサースのインサースのインサースのインサースのインサー4のインサースのインサースのインサのインサーインサのインサースのインサースのインサーのインサーンサのインサースのインサースのインサースのインサースのインサース और वो भी बड़े पैमाने पे रशिया था वो 1943 में हर साल 15000 टैंक बनाता था और हम उसके लेवल की टैंक आज भी नहीं बना पा रहे फिर हम फाइटर प्लेन तो दूर की बात रही मतलब ये सब बना नहीं पा रहे नहीं बना पा रहे क्योंकि हमारे यहाँ इंजीनियरिंग स्किल कम है इंजीनियर की डिग्री बहुत है पर वो क्यों नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री शुरू करता है जो उद्योगपति छोटा बड़ा कोई भी तो उसका बहुत सारा टाइम फिजुल खर्ची में वेस्ट हो जाता है इनकम टैक्स वाले आके उसको परेशान करेंगे वैट वाले आके परेशान करेंगे अभी पुणे में एक और आ गया है लोकल बॉडी टैक्स करके � オクトロイにカルギア、uh, aya, thankfully、オクトロイワレビアケパレシャンカテフィル、ポリシャンコントロールワレ、トヨサン、イテネローカケウセパレシャンカテンジョキ、アメリカメ、ゼロヘ。China メビパレシャンイゼロヘ。China メコラプションヘプラセヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘのヘヘヘヘヘれヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘ ファクリカ・マリス・サマジャーガー、コミュニス・パディカ、リシファー・コーリカ・イン k o イセ、チェックセ・パサデディディガ、バーグメ、コイ・アフサー・アケ、ウセ・パレシャン・ニカ a イ、アレバー・ディパート、オヤ、ア・プロヴィデ i フ e ンド、ア・ポリシャン・コイ・アフサー・ア l a ォー r e アフサー・アイガー、パロヴィテナイテ・ヘ i ー、キ、カノンド、フォロー・コレオネ、マ t ド・ジョンケ、リア、カガジュペト、マー、マーペビー、ウノネ、ス・ウィザルラン、ジット、ナチェロー・オリケ、バー、バー、チャイナ、ホー、 Anyway, しかし、UN resolution は、UN の問題を解決することは、Qual、これが pollution のために、Labour のために、それが正しいことです。しかし、これが正しいことです。これが正しいことです。これが正しいことです。これが正しいことです。これが正しいことです。これが正しいことです。これが正しいことです。これが正しいことです。これがはしいことです。これが正しいことです。これが正しいことです。これが正しいことです。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 しかし、このようなタのファクトリーは、その後、エクササイス・コミッショナルのファミリーが出てきて、エクササイス・インスペクトは、このようなーのファミリーのファミリーのファミリーのフーのファミリーのファミーのファにリまのファミリーのファミリーのファミリーのファミリーのファミリーのファミリーのファミリーのファミリーのファミリーのファミリーのファミリーののファミリーのファミリーのファミリーのフーのファミリーのファミーのファミリーのフーのファミリーのファミリー どうじゃ rupee か khanakaya、バラジーか khartawato、マンロンアミペジャー、メラミボレカパンラジャーか chua、トゥマムジェティナジャーかカタオロギャプラス、ムジェガリカインジャムカナパレガ、エッピアロカインジャムカナパレガ、トゥメラ、キタナサラタイム、アシフィジュージョメイストジャガー。ーステージ、アメリカメイゼロヘ。China メ 10% of his time マンロ、トインディアメイ 30-40% of time アジャタ、アッアレーサエロオールディテ China メンマンロコ アダーラッメケジ ata、トハフテドオフテムスカジメンダータイ。Unfairness ジ ada mape、アメリカキムカブレ、バーラキムカブレ、カメ。アメリカメコイジメンジ ata、とマイネドメネラテ、パンファレネスボトカメ。トウスケア、バーラッメエディコイコ ort メケジ ata、トウドティンセルザータジメンニアタ、トウデスラリステワン、ファサレタ、ウスケマゲメメシャ、タンシャレタ、キスカキャオガ、イスカキャオガ、ウスケディマグメシャー、アイクラタキタワーティトウスキージャーアマーエエンジニアンエフィシャーバーバーポーレ。 और इसलिए हमें विदेशों से टेक्नोलॉजी मंगानी पड़ती है। तो विदेशी है वो भाव खाता है कि हम टेक्नोलॉजी देंगे, लेकिन तुम्हें ओनरशिप दो। ओनरशिप दो तभी हम टेक्नोलॉजी देंगे। और वो हम टेक्नोलॉजी खरीद के लाए तो इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमारे पास वो आदमी नहीं है कि उस マスコミュニティーやマスコミュニティーやマスコミュニティーやマスコミュニーやマスコミュニティーやマスコミュニティーやマスコミュニティーやマスコミュニティーやマスコミュニティーやマスコミュニティーやマスコミュニティーやマスコミュニティーやマスコミュニティーマーやマスコミュニティーやマスコミュニティーやマスコミュニーやマスコミュニティーやマスコミュニティーやマスコミュニティーやマスコミュニティーやマスコミュニティーやマスコミュニテ कि यदि वो किसी देश को बेची जाए, तो वो देश के इंजीनियर उसको चला भी ना सकें, उसको अमेरिका के इंजीनियर मंगाने पड़े, वो एसएमली लाइन चलाने के लिए। तो ये हम उनकी टेक्नोलॉजी खरीदेंगे तो कोई फायदा नहीं है, हमको खुदी टेक्नोलॉजी ग्रा�ун्ड से डेवलप करनी पड़ेगी। तो मेरा क्या आपसे रि� और उसके पीछे कानून आएंगे ये राइट टू रिकॉल का कानून, ज़िरी सिस्टम का कानून, वेल्टेक्स का कानून, बहुत सारे इस तरह के कानून हैं। अब तो ये सारे कानून के लिए भारत में लाने के लिए हमें मुहिम करनी पड़ेगी। कैसे? मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने हो सके सिटीजन्स, सी करोड़ सि� आप उतने citizen को कहो कि वो SMS से अपने MP को order भेजे कि भारत के gazette में jury system का draft चापा जाए भारत के gazette में well test का draft चापा जाए भारत के draft में right to recall का draft चापा जाए यदि 40 करोड नागरीक अपने MP को SMS से कोई एक specific order भेजते हैं एक नागरिक 50 ऑर्डर बेच सकता है मैं 1500 ऑर्डर बेचने वाला हूं अपने एमपी 1500 या 2500 ऑर्डर बेचने वाला हूं अपने एमपी को यदि 40 करोड़ नागरिक एक सीएमएस भेजते हैं अपने अपने सांसदों को तो दूसरे दिन अहिंसा मूर्ति मातमा उधम सिंह प्रधानमंत्री को मिलने जाएंगे कन्विस करने की कोश もい一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一 हथियार खत्म हो गए या हथियार चलने बंद हो गए तो सारे सैनिक मारे जाएंगे सेना की एफिशिएंसी पूरी खत्म हो जाएगी और जो विदेशी होता है वो हमेशा युद्ध के टाइम पे या तो 10 गुने पैसे मांगता है या तो सामने वाला 20 गुना पैसा दे तो उसके हथियार बंद करा देता है जैसे इराक के पास मेडीन अम <coughs> इराक ईरान को पछाड़ने के लिए इराक को मुंह मांगे वेपन दिए थे सस्ते दामों पे जब अमेरिका और इराक का युद्ध हुआ तो वो सारे वेपन्स काम करने बंद हो गए इतना ही नहीं इराक ने जो वेपन रशिया से खरीदे थे वो भी आधे से ज़्यादा चले नहीं ऐसा कहते हैं कि अमेरिका ने रशिया के इंजीनियरों को रि� और इस तरह से तो हम हम हमारे जो विदेशी FDI आएगी तो उससे भी यही प्रॉब्लम होगा कि हमारे अथ्यार की किल्स भी उनके हाथ में आएगी अब इसका उपाय है कि हम अपनी इंजीनियरिंग स्किल बढ़ाएँ कैसे मैं अपनी इंजीनियरिंग स्किल बढ़ा सकते हैं भारत में जूरी सिस्टम लाकर वेल्टेक्स लाकर और राइट ला ट कि ये सारे कानून ड्राफ्ट में छापे। धन्यवाद।